A no show talk. One step at a time. Number two. बहुत पुराना चर्च था उस चर्च की दिवाली गिरने के करीब आ गई थी उस चर्च के भीतर प्रवेश करने में भी मन को भय मालूम पड़ता था वो चर्च कभी भी गिर सकता था वो चर्च गिरने को ही था आकाश में बादल गरजते थे तो गांव के लोग समझते थे कि आज चर्च बचेगा नहीं रात में बिजली चमकती थी तो लोग घरों के बाहर आकर देखते थे कि शायद चर्च गिर गया हो ऐसे पुराने चर्च में कौन प्रार्थना करता है कौन आराधना करता है आखिर चर्च की कमेटी और पादरी लोगों से प्रार्थना कर करके थक गए लेकिन लोगों ने चर्च में आना शुरू नहीं किया फिर चर्च की कमेटी की बैठक हुई वो बैठक भी चर्च के बाहर हुई चर्च के भीतर नहीं क्योंकि चर्च का पुरोहित और चर्च की कमेटी के लोग भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे उन्होंने बाहर बैठकर चार प्रस्ताव स्वीकार किए उन्होंने पहला प्रस्ताव स्वीकार किया कि हम बहुत दुख से स्वीकार करते हैं कि पुराने चर्च को गिराना आवश्यक हो गया है दुख से क्योंकि पुराने को गिराने में बड़ी तकलीफ होती है दूसरा प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया लेकिन हम शीघ्र ही एक नया चर्च बनाएंगे लेकिन नया चर्च हम ठीक वैसा ही बनाएंगे जैसा पुराना है हम पुराने चर्च की न्यू को नहीं बदलेंगे उसकी बुनियाद पर ही नया चर्च उठाया जाएगा अब पुराने के न्यू पर दुनिया में कभी भी नया निर्मित नहीं होता है लेकिन उस चर्च की कमेटी ने तय किया कि हम पुरानी की नींव पर ही नई दीवारें उठाएंगे और उन्होंने ये भी तय किया कि पुराने चर्च की ईंटों का ही नए चर्च में उपयोग किया जाएगा पुराने दरवाजे ही उपयोग किए जाएंगे पुरानी खिड़कियां ही लगाएंगे पुराने खपड़ों का ही हम इस्तेमाल करेंगे पुराने चर्च की एक भी चीज नहीं खोएंगे उसे नए नए लगाएंगे और पुरानी जगह पर पुरानी नींव पर ही नया चर्च बनाना है वो नाम को ही नया होगा क्योंकि सब पुराना ही उसमें लगाना था और चौथा प्रस्ताव भी उन्होंने पास किया कि जब तक नया ना बन जाए तब तक पुराने को गिराएंगे नहीं वो चर्च अब भी खड़ा है वो चर्च कभी नहीं गिरेगा और नया कभी बनेगा नहीं जैसी इस चर्च की कहानी है वैसे इस पूरे देश की कहानी ये पूरा देश इतना पुराना पड़ चुका है कि अब इस देश का मरना ही आसान है जीना बहुत कठिन ये इतना सौ चुका है ये इतना गल चुका है ये इतना सौ और गल चुका है कि इसका मरना भी मुश्किल हो गया है आपको पता है मरने के लिए भी थोड़ी जिंदगी चाहिए होती है मरे हुए आदमी नहीं मरते हैं ये तो पता ही होगा मरने के लिए भी जिंदगी चाहिए ऐसा लगता है कि हम इतने मर चुके हैं कि अब हमने मरने की भी क्षमता खो दी हमारा अस्तित्व एक प्रेत अस्तित्व है और यह हजारों साल से ऐसा है ये कोई आज ऐसा नहीं हो गया असल में हजारों साल हो गए तब से ही हम भूल गए हैं कि नए को कैसे निर्मित किया जाता है हजारों साल हो गए तब से ही हम पुराने को छाती से लगाए बैठे हैं हजारों साल हो गए तब से ही हमने पुराने को इतना आदर इतना प्रेम इतनी श्रद्धा दी है कि नए का जन्म न मालूम कब से बंद हो चुका है ये देश बहुत नमालूम कब बूढ़ा हो चुका कब मर चुका और अब जब समाज में क्रांति की कोई भी बात उठती है तो सबसे बड़ी जो बाधा पड़ती है वो इस बात से पड़ती है कि हम इतने पुराने हैं हम इतने ज्यादा जीर्ण हैं हम इतने सड़ चुके हैं कि क्रांति भी करनी हो तो कहां से करनी है किस चीज को बदलें सभी कुछ बदलने जैसा हो गया हो कहा से हो शुरुआत, कैसे हो शुरुआत, इसलिए हजारों साल से इस देश में क्रांति नहीं होती ज्यादा से ज्यादा सुधार होते हैं कभी इस दीवाल को लीप पोत के ठीक कर लेते हैं कभी उस दरवाजे पर रंग रोगन कर देते हैं कभी पलस्तर गिर जाता है उसको ठीक कर देते कोई दीवार गिरने लगती है तो आड़ लगा देते हैं पुराने मंदिर को पुराने चर्च को ही किसी तरह संभाल के हम जी रहे हैं इस देश की जिंदगी में अगर क्रांति लानी हो तो पहला सूत्र आपसे कहना चाहता हूं और वो ये नए को जन्म देने का पहला सूत्र पुराने को छोड़ने की हिम्मत जुटाना है और जो समाज पुराने को छोड़ने का साहस खो देता है वो नए को जन्म देने की पात्रता भी खो देता है नये को जन्म देने की क्षमता उनमें ही होती है जो पुराने को नष्ट करने की क्षमता भी रखते हैं निर्माण की कला केवल उन्हीं आती है जो विध्वंस की कला भी जानते हैं हम विध्वंस की कला ही भूल गए हैं हम मिटाना जानते ही नहीं और ध्यान रहे कि जैसे ही हम मिटाना भूल जाते हैं हम बनाना भी भूल जाते हैं क्योंकि बनाने का पहला कदम सदा ही मिटाना है पुराने को मिटाए बिना नए समाज का जन्म नहीं हो सकता इसलिए पहली बात कहना चाहता हूं पुराने का सम्मान कम करो पुराने का आदर कम करो पुराने का स्वागत कम करो नए के स्वागत को बढ़ाओ नए को सम्मान दो नए को हाथ फैलाओ नए का आलिंगन करो लेकिन हम तो नए से भयभीत लोग हैं नए से हम बहुत डरते हैं क्योंकि नया होता है अपरिचित अपरिचित का भरोसा नहीं होता पुराना होता है परिचित परिचित का भरोसा होता है यहां तक हमारी हालतें हो गई हैं कि पुरानी बीमारी तक को छोड़ने में हमें कठिनाई होती है क्योंकि वो परिचित मालूम होती है पुरानी जंजीरें भी छोड़ने में कष्ट मालूम होता है क्योंकि इतने दिन से हम, हम उन्हें पहने हुए हैं कि वे जंजीरे में ये हम भूल गए हैं हम उन्हें अलंकार आभूषण समझ रहे हैं और जब कोई समाज जंजीरों को आभूषण समझने लगे और बीमारियों को संगी साथी मान ले तो फिर उसके भाग्य का कोई भी ठिकाना बताना मुश्किल है वेस्टील का एक किला है फ्रांस में फ्रांस में क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों ने जैसे ही फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया उन्हें ख्याल आया वेस्टील के किले का वेस्टील के किले में फ्रांस के जघन्य अपराधियों को बंद किया जाता था उन अपराधियों को जिनको आजीवन कैद की सजा मिलती उस किले में ऐसे कैदी थे जो 30 साल से बंद थे 40 साल से बंद थे कुछ कैदी 50 साल से बंद थे 70 और साल उनकी उम्र हो गई थी वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे उस कारागृह में जो बंद होता था वो कभी छूटता नहीं था मरने के पहले मरने पर ही छूटता था उस कारागृह में जो जंजीरें डाली जाती थी उनको खोलने की कोई चाबी नहीं होती थी वो तो मरने पर हाथ काटकर ही निकाली जाती थीं क्रांतिकारियों ने उस किले को तोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि कैदी कितने खुश न हो जाएंगे जब हम उन्हें मुक्त करेंगे और उन्होंने जाके कैदियों को जबरदस्ती उनकी अंधेरी कोठरियों से बाहर निकाला अब जो कैदी पचास साल अंधेरी कोठरी में रहा हो आपको पता है वो प्रकाश से भयभीत होने लगता है वो अंधकार का आदि हो जाता है उसकी आंखें प्रकाश को देखने की क्षमता खो देती जो कैदी पचास वर्ष से अकेले में बंद रहा हो दूसरे आदमी की मौजूदगी उसे घबराहट हाँ देने लगती है जो आदमी पचास साल से बंद रहा हो वक्त पर खाना मिल जाता हो वक्त पर सो जाता हो उसे जिंदगी एक झंझट मालूम होने लगती है जीने का उपक्रम भी उसे कठिन मालूम होने लगता है क्रांतिकारी जबरदस्ती कैदियों को बाहर निकालने लगे कई कैदियों ने कहा कि हम बाहर जाने को राजी नहीं है हम मजे में हैं हम ये बात ही भूल गए हैं कि हम कह हैं, हम ये सवाल ही समाप्त हो गया है कि हम कारागृह में बंद है ये तो हमें अपना घर मालूम होने लगा है 50 साल तक कारागृह में कोई बंद हो तो कारागृह भी घर मालूम होने लगता है अगर मालूम ना हो तो जीना बहुत कठिन हो जाता है मालूम करना पड़ता है कारागृह को ही घर समझने की आदत डालनी पड़ती है नहीं तो जीना बहुत मुश्किल लेकिन क्रांतिकारी क्रांतिकारी उन्होंने जिद से जबरदस्ती लोगों को बाहर कर दिया अब दुनिया में कहीं जबरदस्ती क्रांति होती कि जबरदस्ती किसी आदमी को स्वतंत्र किया जा सकता है किसी आदमी को न तो जबरदस्ती परतंत्र किया जा सकता है जब तक कि उसकी आत्मा परतंत्र होने के लिए भीतर से राजी न हो और न ही किसी आदमी को जबरदस्ती स्वतंत्र किया जा सकता है जब तक कि वो स्वतंत्र होने के लिए आतुर न हो और जो स्वतंत्र होने के लिए आतुर है उसके शरीर को भला कोई परतंत्र बना ले उसकी आत्मा को कोई कभी परतंत्र नहीं बना सकता और जो परतंत्र होने के लिए उत्सुक है उसके शरीर को भले बला स्वतंत्र कर दे उसकी आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती जबरदस्ती खींचकर निकाल दिया कैदियों को उनकी जंजीरें तोड़ दी लेकिन एक अद्भुत घटना घटी इतिहास की ऐसी शायद कभी घटना नहीं घटी थी सांझ होते होते आधे कैदी वापिस लौटकर अपनी कोठरियों में बैठ गए और उन कैदियों ने कहा हम बाहर जाने से इंकार करते हैं हम मर जाएंगे लेकिन हम अपना काराग्रह नहीं छोड़ सकते दिन में हमें इतना बुरा लगा जिसका कोई हिसाब नहीं लोगों को देख के डर लगता है सूरज की रोशनी में आंख नहीं खुलती और हाथ की जंजीरें तुमने छीन ली है तो ऐसा लगता है जैसे हम नंगे नंगे हैं कोई चीज शरीर से कम हो गई हम रात को सोएंगे कैसे हम बिना हाथ के उस भारी वजन के सो नहीं सकते उस बजन के आधार पर ही हम सोते हैं हम उसके आदि हो गए हमारी जंजीरें हमें वापस चाहिए वे स्टील के किले पर जो हुआ था अगर हिंदुस्तान के आदमी की तरफ हम देखें तो हमें लगेगा कि वो ठीक ही हुआ था हिंदुस्तान के आदमी के साथ रोज वही हो रहा है हम पुराने के इतने आदि हो गए हैं कि हमें ख्याल ही भूल गया है कि नया भी हो सकता है कितनी है गरीबी हमारी पुरानी कुछ पता है जब से है तब से गरीब है ये झूठी बातों में मत पढ़ना कि दुनिया की कहानियों में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है ये कहानियां सरासर झूठी है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है लेकिन कुछ थोड़े से लोगों के लिए सारे लोगों के लिए नहीं कुछ थोड़े से लोग सोने की चिड़िया पर बहुत दिन से सवार है लेकिन हिंदुस्तान असली हिन्दुस्तान हमेशा से भूखा दरिद्र और दीन असली हिंदुस्तान कभी समृद्ध नहीं रहा हजारों साल की गरीबी से धीरे धीरे हम गरीबी के लिए राजी हो गए हमने ये ख्याल ही छोड़ दिया है कि हम भी समृद्ध हो सकते हैं न केवल हमने ये ख्याल छोड़ दिया है बल्कि हमने एक फिलॉसफी, एक एक तत्व दर्शन विकसित कर लिया है कि गरीबी बड़ी ऊंची चीज है समृद्धि लात मारने योग्य है ये हद ये हद चालांकी की बात है ये गरीब आदमी की आखिरी सांत्वना आखिरी कंसोलेशन है कि वो अमीरी को पाने योग्य न माने वो कहे कि समृद्धि में क्या रखा है सोना मिट्टी है मिट्टी मिलती नहीं है देश को और सोना मिट्टी है भूखे हम मरते हैं भूखे हम मर रहे हैं हजारों वर्ष से लेकिन हम ये ख्याल ही भूल गए हैं कि हम भरे पेट भी हो सकते हैं इतने लंबे दिनों की गरीबी गरीबी की आदत बना देती है न केवल आदत बना देती है बल्कि गरीबी में भी एक तरह का सम्मान लेने की दृष्टि भी पैदा कर देती है हिंदुस्तान गरीब रहते रहते गरीबी को सम्मान देने के दर्शन को भी विकसित कर लिया है ये सबसे खतरनाक बात है जो हिंदुस्तान की जिंदगी को नहीं बदलने देती है जब तक तुम गरीबी को सम्मान दोगे तुम्हारा गरीबी से ही भाग्य बंधा रहेगा गरीबी से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते हो जिसको हम सम्मान देते हैं वही हम हो जाते हैं हिन्दुस्तान हजारों साल से गरीबी को सम्मान दे रहा है समृद्धि को गालियां दे रहा है और इस गाली के देने के पीछे एक बड़ा सहारा भी हिंदुस्तान को मिल गया और वो सहारा क्या था वो सहारा ये था कि हिंदुस्तान के तीन चार हजार वर्षों के इतिहास में कुछ अमीरों के बेटों ने गरीबी को वर्ण किया उनके गरीबी के वर्ण करने हिंदुस्तान की गरीबी पे सीहर माहौल लगा दी महावीर राजा के लड़के हैं बुद्ध राजा के लड़के हैं जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के लड़के हैं राम राजा के लड़के हैं कृष्ण राजा के लड़के हैं हिंदुस्तान के सब तीर्थंकर हिंदुस्तान के सब अवतार हिंदुस्तान के सब बुद्ध पुरुष राजपुत्र हैं हिंदुस्तान में एक भी गरीब आदमी तीर्थंकर और अवतार आज तक नहीं हो सका इसको ख्याल में रखना इसको कभी भूल मत जाना हिन्दुस्तान के सारे भगवान राजाओं के लड़के हैं और इसकी वजह से बड़ा उपद्रव हो गया राजाओं के लड़के धन से उब जाते हैं राजाओं के लड़के मैलों से उब जाते हैं राजाओं के लड़के जिंदगी के ऐस विलास से उब जाते हैं मनुष्य के मन का एक नियम है गरीब आदमी गरीबी से उब जाता है अमीर आदमी अमीरी से उब जाता है जो भी मिलता है आदमी उसी से ऊब जाता है जो भी मिल जाए उसी से ऊब जाता है जो लोग पैदल चलते हैं वो कार में बैठे हुए लोगों को देखकर तरसते कार में बैठे हुए लोग पैदल चलने का मजा भी लेने की कोशिश करते हैं अमीरों के लड़के अमीरी से उब गए उन्होंने अमीरी को लात मार दिया और भिकमुंगे हो गए उनके भिकमे होने से भारत की गरीबी पर सील मोहर लग गई भारत के गरीबों ने समझा कि जब अमीर तक लात मार के गरीब हो जाते तो हम पे तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम पहले से ही गरीब हैं हम के लिए पिछले जन्मों के पुण्य का फल भोग रहे हैं शायद कि हमको भगवान ने पहले से ही गरीब बनाया धन्यवाद है भगवान का क्योंकि जब गरीब होना ही पड़ता है तो फिर गरीब पहले से ही होना बहुत अच्छा है लेकिन पता नहीं है उनको कि अमीर आदमी जब गरीब होता है तो गरीबी में भी एक मजा आता है अमीर आदमी के लिए गरीबी एक बदलाहट है अमीर आदमी के लिए गरीबी भी एक मजा है मैं अभी बनारस में था दो अमीर लड़के अमेरिका से हिप्पी वहां आए हुए थे वो मुझसे मिलने आए वे करोड़ पतियों के लड़के हैं वे बनारस में नंगे पैर घूम रहे हैं और लोगों से दबदस पैसे की भीख मांग के अपना खर्च चला लेते हैं मैंने उनसे पूछा पागलों तुम्हें क्या हो गया तुम दबदस पैसे की भीख मांग रहे हो गरीब मुल्क में खड़े होकर तुम तो अमीरों के लड़के हो उन हिप्पियों ने मुझसे क्या कहा आपको क्या पता कि गरीब होकर कितनी स्वतंत्रता मालूम होती जहां तबीयत होती वहां सो जाते हैं न कोई फिकिर है न कोई डर है भिक्षा मांग लेते हैं न कोई संपत्ति को रखने का सवाल है न हिफाजत का सवाल है हम गरीब होकर पहली तरफ पहली बार स्वतंत्रता अनुभव कर रहे हैं अब गरीब आदमी की समझ के बाहर हो जाएगा कि गरीब होकर कैसी स्वतंत्रता अनुभव की जाती है जाके अकालग्रस्त लोगों से पूछो कि अमीर लोग उपवास करके भी बड़ा आत्मिक आनंद अनुभव करते हैं तुम भूखे मरते लोग तुम्हें भी भूखे मरने में आनंद आता है कि नहीं तो वे अकाल ग्रस्त लोग कहेंगे हमारी समझ के बाहर है कि भूख में कैसे आनंद आ सकता है लेकिन जिनके पेट बहुत भरे हो उन्हें कभी कभी भूखे रहने में भी आनंद आता है ये झूठ नहीं है अमीर आदमी को खाए पिए आदमी को भूखे रहने में सुख मिलता है लेकिन गरीब आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता अमीर आदमी को गरीब होने में भी मजा आ सकता है वो अमीर आदमी की आखिरी लग्जरी है वह आखिरी विलास है जब सब उसने पा लिया और कुछ पाने को नहीं बचता तब वो कहता है अब हम गरीबी को भी पाकर रहेंगे अब वो गरीब होने का भी मजा लेना चाहता है गरीब होने का मजा सिर्फ अमीर ले सकते हैं मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सिर्फ अमीर गरीब होने का मजा ले सकते हैं जिन्हें ज्यादा खाने को मिलता है जो ओवर फैड है वो उपवास और अनशन का मजा भी ले सकते हैं जिनके पास बहुत वस्त्र हैं, वो नंगे खड़े होने का मजा भी ले सकते हैं लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनकी कल्पना के बाहर है सपने के बाहर है ये सब लेकिन भारत के कुछ अमीर बेटों ने अमीरी को लात मारकर भारत के गरीबों को बड़ा सुख दिया उनके मन को ये लगा कि बड़े अच्छे हैं हम बड़ा भाग्य है हमारा और भारत में गरीबी सम्मानित हो गई भारत में गरीबी को जिस दिन से सम्मान मिलना शुरू हुआ उसी दिन से हमने समृद्ध होने की चेष्टा छोड़ दी हमारी आत्मा की वो ऊर्जा जो संपत्ति को पैदा करती सिकुड़ गई हमारी आत्मा की वो ऊर्जा जो फैलाव को विस्तार को आनंद अनुभव करती उसने संकोच कर लिया हम मान के राजी हो गए कि जैसे हम हैं वो ठीक है और हमने संतोष का एक दर्शन विकसित कर लिया हिंदुस्तान जब तक संतोष के दर्शन को पकड़े बैठा है तब तक हिंदुस्तानियों के दुर्भाग्य में बदलाव नहीं हो सकती संतोषी लोग क्रांति करते हैं संतोष कैसे क्रांति कर सकता है संतोष से ज्यादा क्रांति विरोधी और कोई विचार नहीं है जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो क्रांति का क्या सवाल है परिवर्तन का क्या सवाल है और हिंदुस्तान के सारे साधु संत हिन्दुस्तान के सारे महात्मा सारे मुल्क को ये समझाते फिरते हैं कि संतुष्ट रहो जैसे हो उसमें संतुष्ट रहो और भगवान को धन्यवाद दो तो हिंदुस्तान धीरे धीरे संतुष्ट हो गया गरीबी में गुलामी में दीनता में सड़ेपन में अग्लीनेस में कुरूपता में हम सब ने संतुष्ट हो गए हम संतुष्ट हो गए और मर गए हैं मरना हो तो संतोष से अच्छी कोई दवा नहीं मरने का रामबाण उपाय है संतोष और ये संतोष क्यों हमें सिखाया गया क्योंकि गरीबी इतनी बड़ी थी इस गरीबी के साथ जिंदा रहने की एक ही तरकीब थी कि हम संतुष्ट हो जाएं या एक दूसरी तरकीब थी कि गरीबी को मिटा दें और धन को पैदा कर लें धन आसमान से नहीं बरसता है धन पैदा करना पड़ता है धन मनुष्य की ईजाद है ये ख्याल रहे धन प्रकृति में नहीं मिलता प्रकृति में केवल धन को पैदा करने के अवसर होते हैं धन आदमी पैदा करता है धन ह्यूमन इन्वेंशन है धन जो है वो मनुष्य का आविष्कार है धन कहीं पड़ा हुआ नहीं है धन हमें निर्मित करना होता है अमेरिका को 300 वर्ष हुए 300 वर्ष पहले भी अमेरिका में लोग रहते थे इसी अमेरिका में इसी भूमि में लेकिन हमेशा गरीब रहे उनके जीवन की फिलोसफी अमीर होने की नहीं थी 300 वर्षों से जो लोग अमरीका में उन्होंने धन के अंबार लगा दिए पृथ्वी पर इतना धन कभी किसी एक देश में पैदा नहीं हुआ था ये धन कहां से आ गया अगर हिंदुस्तान के आदमियों को अमेरिका में बसा दो अमेरिका भी गरीब होगा <laughs> वो कसूर वो कसूर अमेरिका के आदमी का है कि उसने धन पैदा कर लिया हम कभी धन पैदा नहीं करेंगे एक जर्मन यात्री भारत से वापस लौटा उसका नाम है काउंट केसरलिंग उसने अपनी डायरी में एक शब्द लिखा मैं पढ़ता था तो मैं बहुत हैरान हो गया मेरी समझ के बाहर हो गया कि क्या लिखा है उसने सोचा कि शायद छापे खाने की कोई भूल हो गई लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि किताब जर्मनी में छपी है वहां छापे की भूल नहीं होती वो तो छापे की भूल हमारे मुल्क में होती और हमारे मुल्क में किताब छपती है तो किताब के पहले पांच सात पन्ने लिखे रहते हैं भूल सुधार और अगर उन पांच सात पन्नों को भी गौर से देखो तो उनमें भी भूलें मिल जाएंगी लेकिन ये किताब तो जर्मनी में छपी इसमें भूल नहीं हो सकती कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किताबों में भूल हो जब चित्त में भूलें होती हैं तो किताबों में भूलें आती हैं किताबें तो हमारे चित्त का लक्षण है सारी जिंदगी हमारे चित्त का लक्षण है जो कौम कोशिश करती है कि सब ठीक हो व्यवस्थित हो उसकी किताब में भूल कैसे होगी फिर इस किताब में गड़बड़ दिखाई पड़ती है फिर मैंने बार बार उसके वाक्य को पढ़ा फिर मुझे उसकी मजाक समझ में आई कि वो मजाक कर रहा है भूल नहीं हुई उसने एक वाक्य लिखा है कि मैं हिंदुस्तान से लौटा हूं और हिंदुस्तान के बाबत एक बात मेरे मन में रोज रोज गूंजती रही और वो ये कि इंडिया इज रिच कंट्री वे पुअर पीपुल लिव हिन्दुस्तान अमीर देश जहां गरीब आदमी रहते मैंने कैसा हो सकता है अगर देश अमीर है तो गरीब आदमी कैसे रह सकते है? और अगर गरीब आदमी रहते हैं तो देश अमीर कैसे हो सकता है ये दोनों बातें उल्टी हैं। लेकिन फिर उसका मजाक ख्याल में आया कि वो हम तो मजाक कर रहा है वो ये कह रहा है कि लोग अगर बुद्धिमान होते और अमीर होना चाहते तो देश तो अमीर था और लोग अमीर हो सकते थे लेकिन लोग बुद्धिमीन और गरीब रहना चाहते हैं इसलिए देश तो अमीर है लेकिन देश क्या कर सकता है जबरदस्ती अमीर तो नहीं बना सकता है हमें पांच हजार वर्षो में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की कौन सा तकनीक विकसित किया जिससे धन पैदा हो हमने कौन सी मशीनें ईजाद की जिनसे धन पैदा हो हमने मनुष्य के समाज को कौन सी ऐसी गठन और रचना दी जिससे धन पैदा हो हमने धन पैदा करने का कोई उपाय नहीं किया हमने निर्धनता को स्वीकार कर लिया हमने मान लिया जैसा था उसको मान लिया कि यही अंत है यही सब कुछ है हम विकास करने वाली कौन नहीं है हम जब कौन है जो मिल जाता है उसी को मान के राजी हो जाते हैं कि ठीक है पानी बरस जाता है तो भगवान को धन्यवाद दे देते हैं नहीं बरस जाता तो थोड़े नाराज हो जाते हैं और बात खत्म हो जाती है लेकिन हम भी पानी बरसा सकते हैं ये हमारे ख्याल के बाहर हम भी कुछ कर सकते हैं ये तो तभी सवाल उठेगा जब हम कुछ करना चाहते हो लेकिन संतोष हमें कुछ करने ही नहीं देता गरीबी स्वीकृत है संतोष की छाया में कैसे होगी क्रांति कैसे होगा रूपांतरण कैसे होगा नए का जन्म पुराने को छाती से लगा के हम संतोष कर रहे हैं क्या आपको पता है पुराना वृक्ष मर जाता है नए बीजों को जन्म देकर पुराना आदमी विदा हो जाता है नए बच्चों को जन्म देकर पुराने पत्ते गिर जाते हैं ताकि नए पत्ते पैदा हो सके लेकिन हमारी समाज की धारणाएं पुरानी धारणाएं न मरती हैं न हटती हैं न विदा होती हैं नए के लिए अवकाश नहीं स्पेस नहीं नए का अंकुर जहां से फूट सके उसकी कोई गुंजाइश नहीं उसके लिए कोई मौका नहीं कोई अवसर नहीं नहीं पुराने से असंतुष्ट होना पड़ेगा जो है उससे असंतुष्ट होना पड़ेगा तब हम उसे पैदा कर बाप कर पाएंगे जो होना चाहिए जो है उससे असंतुष्ट होना जरूरी है ताकि वो पैदा किया जा सके जो होना चाहिए लेकिन कोई सिखाता है हमें कि हम असंतुष्ट हो जाएं छोटे से बच्चों तक को हम कहते हैं संतुष्ट रहो संतोष में बड़ा सुख है संतोष में सुख नहीं है सुखी आदमी में संतोष होता है यह फिर से मैं दौड़ाऊं हमें समझाया जाता है संतोष में सुख है यह गलत है यह बिल्कुल झूठ है संतोष में कोई सुख नहीं है लेकिन सुख में जरूर बहुत संतोष है सुख हो तो एक संतोष की छाया जीवन में छा जाती है लेकिन सुख न हो जीवन में दुख हो तो आदमी संतोष करके किसी तरह अपने को समझा के दुख को छिपा लेता है सुखी नहीं हो जाता मैं एक सन्यासी के पास गया कोई दस पचास लोग वहां इकट्ठे थे सन्यासी ने मुझसे कुछ बातें की और फिर कहा कि मैंने एक गीत आज बनाया है वो आपको सुनाता हूं शायद आपको पसंद आ जाए उन्होंने वो गीत गाया उस गीत का मतलब उस गीत को सुन के वहां बैठे हुए पचास से एकदम खुशी से हिलने लगे और वाह वाह करने लगे मैं तो बहुत हैरान हुआ उस गीत का मतलब क्या था उस गीत का मतलब था कि सन्यासी एक सम्राट को उस गीत में कह रहे हैं कि तुम रहो अपने स्वर्ण के सिंहासनों पर हम लात मारते हैं तुम्हारे स्वर्ण सिंहासन पर हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे तुम्हारे स्वर्ण सिंहासनों से हम तो अपने धूल में संतुष्ट हैं हम तो अपने धूल में मगन हैं मैंने उनसे कहा कि आपने कभी सुना किसी सम्राट ने ये गीत लिखा हो कि मगन रहो तुम अपनी धूल में लात मारते हैं तुम्हारी धूल पर हम हम अपने स्वर्ण सिंहासन पर बड़े आनंद में हम फिक्र नहीं करते तुम्हारी धूल की कभी किसी सम्राट ने ये नहीं लिखा लेकिन सन्यासी बार बार ये क्यों लिखते हैं ये कहीं मन को देने की तरकीब तो जरूरी स्वर्ण सिंहासन पूरी तरह दिखाई पड़ रहा है अपने मन को समझाने के लिए गालियां दे रहे हैं आप की लात मारते हैं तुम्हारे स्वर्ण सिंहासन पर अगर स्वर्ण सिंहासन बेकार है तो लात मारने का कष्ट किस लिए कर रहे हैं और अगर अपने धूल में मजे में हैं, तो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए लोगों को ईर्षा करने दो अपने मुंह से क्यों अपनी धूल की प्रशंसा कर रहे हो लेकिन धूल में पड़े हुए लोग संतोष खोजते हैं कि हम अपनी धूल में मजे में ये संतोष दुख को छिपाने का उपाय है ये दुख को मिटाने की तरकीब नहीं और दुख मिटाना है छिपाना नहीं है संतोष दुख को छिपाता है मिटाता नहीं और जो समाज संतोष के माध्यम से दुख को छिपाता जाता है धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों में इतने दुख इकट्ठे हो जाते हैं कि सारी आत्मा दुख से और घाव से भर जाती है जैसा कि इस देश के साथ हुआ है हम हमेशा दुख को छिपाते हैं हम दुख को मिटाते नहीं दुख को छिपाना है तो संतोष की चादर ओढ़ लेते हैं संतुष्ट हो जाते हैं अगर आदमी 25 साल में मर जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं कि इतनी ही उम्र रही होगी भाग्य में लिखी अगर आदमी अंधा पैदा होता है तो संतुष्ट हो जाते हैं कि पिछले जन्म में कोई दुष्कर्म किए होंगे इसलिए बेचारा अंधा हो गया अगर गरीबी बढ़ती है तो हम मानते हैं कि पिछले जन्म में जिन्होंने पाप किए होंगे वो लोग बेचारे गरीबी का दुख उठा रहे हैं लेकिन किसी भी तरकीब से हम संतुष्ट हो जाते हैं और राजी हो जाते हैं बगावत नहीं है विद्रोह नहीं है बदलाहट की आकांक्षा नहीं है और वो नहीं है इसलिए कि असंतोष नहीं है संतुष्ट समाज क्रांतिकारी समाज नहीं होता है जीवन में जलती हुई असंतोष की आग चाहिए असंतोष की आग जीवित होने का लक्षण है वो जो फायर वो जो आग है असंतोष की वो जिंदा आदमी का सबूत है मरा हुआ आदमी संतुष्ट होता है जिंदा आदमी रोज नए से नए शिखर को छूने को आतुर होता है रोज नए मार्गों पर चलने को रोज नए विस्तार को रोज नए अभियान को जिंदगी के आखिरी क्षण तक भी वो नए को पाने की चेष्टा में रत होता है असंतोष डिसकंटेंट दिव्य लक्षण है डिवाइन है मैं तो कहता ही हूं कि डिवाइन डिस्कंटेंट दिव्य असंतोष मनुष्य को परमात्मा की सबसे बड़ी देन है कि मनुष्य को वो पीड़ित रखता है कि बढ़ो और बढ़ो और आगे और आगे जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती जिंदगी और और आगे बढ़ती चली जाती है लेकिन हम हमने जिंदगी का सांस बहुत दिन पहले छोड़ दिया हम रास्ते के किनारे बैठ गए हैं जिंदगी का कारवा बढ़ा जाता है हम रास्ते के किनारे बैठे जिंदगी की उड़ती धूल हमारे सिर पर पड़ती है उसी को आंख बंद करके झेलते रहते हैं और कहते हैं संतुष्ट रहना चाहिए संतोष में बड़ा सुख है संतोष दुख को छिपाने की तरकीब है संतोष एस्केपिजम है संतोष पलायनवाद है जिनको जिंदगी से भागना है उनके लिए ठीक है कि आंख बंद कर लें और संतुष्ट हो जाए लेकिन जिन्हें जिंदगी जीनी है उनके लिए संतुष्ट हो जाना ठीक नहीं और अगर पूरा समाज ही संतुष्ट हो जाए तब तो आत्मघात हो गया सुसाइड हो गया पूरा समाज संतुष्ट हो गया है कोई चीज हमें पीड़ित नहीं करती एक आदमी सड़क पर भीख मांगता है हमारे प्राणों में कोई चोट नहीं पड़ती क्या हमारे भीतर आदमी बिल्कुल मर गया है सड़क पर एक आदमी गंदे कपड़े पहने हुए बैठा है और भीख मांग रहा है हम उसके सामने से निकल जाते हैं कहीं भी कोई चोट नहीं पड़ती इस आदमी की हमारे प्राणों पर कहीं कोई चोट नहीं पड़ती हमने स्वीकार कर लिया की सब है जिंदगी में ये सब होता है यहाँ फूल भी है और कांटे भी हैं यहाँ दुख भी है और सुख भी है यहां अमीर लोग भी हैं और बेक़मंगे भी हमने सब स्वीकार कर लिया है जिंदगी कितनी ही कुरूप हो जिंदगी कितनी ही बेहोदी हो जिंदगी कितनी ही असंगत हो जिंदगी कितनी ही अस्वीकार के योग्य हम चुपचाप उसको देखते हुए निकल जाते क्या हमारे भीतर चोट खाने की क्षमता ही खो गई है खो गई है संतुष्ट आदमी में सब क्षमता खो जाती है और फिर संतोष सिखाता है कि कभी अपनी चादर से आगे पैर मत फैलाना संतोष कहता है अपनी चादर के भीतर रहना अगर चादर छोटी पड़ जाए तो पैर सुकूल लेना भीतर लेकिन चादर बड़ी करने की कोशिश मत करना पैर बाहर मत फैलाना चादर के भीतर रहना समझदार आदमी का लक्षण अब मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि चादर अपने आप नहीं बढ़ती और आप अपने आप बढ़ते चले जाते हो सो चादर रोज छोटी पड़ती चली जाती है और आप बड़े होते चले जाते हो अब सुकड़ सुकड़ के जान निकली जाती है कभी हाथ उगा तो जाता है कभी पैर उगा जाता कभी पीठ उगा जाती है कभी सिर उगा जाता चादर बिल्कुल छोटी हो गई है जैसे किसी छोटे बच्चे को पजामा पहना दिया हो अब वो बच्चा तो जवान हो गया पजामा वही पहने हुए हैं अब उसकी हालत आप समझते हो उससे तो बेहतर है कि वो नंगा खड़ा हो जाए तो भी थोड़ी स्वतंत्रता मालूम पड़ेगी लेकिन ये पजामा बचपन का जान ले रहा है वो पजामों को छोड़ता भी नहीं क्योंकि बाप दादू का पहनाया हुआ पजामो छोड़ा कैसे जा सकता पुरखे पहने गए अब अगर वो वापस लौट के उतारे तो उतार भी सकते हो हम कैसे उतार सकते हैं वो लौटने वाले नहीं क्योंकि वो लौटने के बाहर जा चुके हैं अब वहां से लौटना नहीं होता पजामा वो पहना गए और आदमी बड़ा होता जा रहा है और छोटा पजामा है और हमको सिखाया यह गया है कि चादर के बाहर पैर मत पसानना और आदमी बड़ा होता चला जाता है बुद्ध के जमाने में हिन्दुस्तान की आबादी थी दो करोड़ तब हमें सिखाई गई थी ये बात कि चादर जितनी हो उतनी पैर से कोड़ना बुद्ध को भी पता नहीं होगा कि चादर के भीतर का आदमी बहुत खतरनाक है ये बहुत बड़ा हो जाएगा अब इतना विस्तार हो गया उस आदमी का कि उस चादर का पता ही नहीं चलता कि वो कहां है जिसके नीचे हम हैं पाकिस्तान बटा तो ऐसा लगता था कि जिन्ना ने हमसे बड़े आदमी छीन लिए अब जिन्ना की आत्मा समझती होगी कि हमसे आदमी छीनना बहुत मुश्किल है बीस साल में हमने पाकिस्तान से दुगने आदमी फिर पैदा कर लिए हम एक ही उत्पादन का काम करते हैं हम चीजें पैदा नहीं करते हम कोई मटेरियलिस्ट हैं हम कोई भौतिकवादी है जो चीजें पैदा करें हम अध्यात्मवादी समाज है हम सिर्फ आदमी पैदा करते हैं आध्यात्मिक <त्यार> समाज नई नई आत्माओं को पैदा करता है वो सब भौतिकवादी लोग नई नई चीजे चीजें पैदा करते हैं चीजों से क्या फायदा है आदमी पैदा करना चाहिए आदमी असली चीज है हम असली चीज पैदा करते हैं वो दूसरे मुल्कों में लोग फिजूल की चीजें पैदा करते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं लेकिन वो आदमी बड़ा होता चला जाता है और चादर छोटी होती चली जाती है और फिलोसफी ये है कि चादर बड़ी मत करना और फिलोसफी ये है कि चादर के बाहर पैर ही मत निकालना अब बड़ी जान निकली जाती मैं आपसे कहता हूं कि जो लोग चादर के बाहर पैर निकालते हैं उन लोगों को चादर बड़ी करने के उपाय भी करने पड़ते हैं क्योंकि पैर बहुत दिन बाहर नहीं रखे जा सकते चादर बड़ी करनी ही पड़ेगी इसलिए अगर चादर बड़ी करनी हो तो पैर हमेशा बाहर निकालना ताकि चादर को बड़ा करने का ख्याल पैदा हो और अगर पैर भीतर ही रखे तो चादर को बड़े करने का ख्याल पैदा नहीं होगा और ध्यान रहे चादर बड़ी की जा सकती है चादर कितनी ही बड़ी की जा सकती है जमीन के पास इतनी संपत्ति है कि अभी दुनिया में तीन साढ़े तीन अरब आदमी हैं अगर दुनिया में तीस अरब आदमी भी हो तो जमीन पर किसी आदमी के भूखे मरने का कोई कारण नहीं है जमीन पर इतनी संपदा है और जमीन पर इतनी संपदा के अछूते कुआरे स्रोत हैं अभी अभी समुद्र पड़ा है जिससे इतना भोजन पैदा किया जा सकता है कि करोड़ों अरबों लोग भोजन करें और कोई अंतर न पड़े अभी पूरी हवाएं पड़ी हैं हवाओं से इतना भोजन खींचा जा सकता है कि अरबों लोग जिए और कोई तकलीफ न हो अभी सिर्फ जमीन जोती गई है न तो अभी समुद्र जोता गया है न हवाएं जोती गई है अभी बहुत अनजोते खेत पड़े हुए लेकिन कौन जोतेगा उनको वो जो कहते हैं कि चादर के बाहर पैर मत निकाल चादर के बाहर पैर निकालने चाहिए ताकि जिंदगी को विस्तार मिलने की दिशा में गति आ सके ताकि जिंदगी में क्रांति और रूपांतरण हो सके तो आज तो एक ही सूत्र पर मैं जोर देना चाहता हूं संतोष आत्मघाती है संतोष दरिद्रता में जीना सिखाता है संतोष गुलामी में जीना सिखाता है एक हजार साल तक हम गुलाम रहे ये बड़ा चमत्कार है इतिहास का दुनिया में कोई कौन एक हजार साल तक गुलाम नहीं रही है और न रह सकती है एक हजार साल तक गुलाम रहने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है एक हजार साल तक गुलाम रहने का मतलब यह होता है कि हमारे भीतर स्वतंत्र होने की कोई कामना ही नहीं है एक साल तक गुलाम हमें रखा जा सकता है उसका मतलब यह है कि हम स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते और हम क्यों स्वतंत्र होना चाहें हमारे शास्त्रों में लिखा है कोई हो राजा हमें क्या मतलब है कोई हो नृत हमें क्या हानि? कोई हो राजा हमें क्या मतलब है हम अपना राम भजन करते रहेंगे अपनी अपनी मर्याओं में बैठकर कीर्तन करते रहेंगे राजा से हमें क्या लेना देना कोई भी हो जब ऐसी बातें सिखाई जाती हों समाज को तो समाज किसी भी स्थिति में रहने को राजी हो सकता है एक हजार साल तक हम गुलाम रहने को राजी हो गए और यह मत सोचना कि अभी आप और हम अपनी ताकत से आजाद हो गए अगर हम पर ही छोड़ दिया जाता आजाद होना तो हम कभी ये झंझट में ना पड़ते आजादी के हम गुलामी ही रहे आते वो तो अंग्रेज बड़े अजीब लोग थे और न माने और हमको आजाद कर ही गए अन्यथा हमारी कोई तैयारी न थी हमने क्रांति की थी 1942 में और आजादी मिली 1947 में ऐसा कहीं सुना है कि क्रांति हो पांच साल पहले आजादी मिले पांच साल बाद गोली मारी जाए अभी और लगे पांच साल बाद ऐसा कभी सुने? और वो गोली भी बड़ी पोच थी उसमें भी कोई आवाज नहीं हुई थी कुछ भी नहीं हुआ था हिन्दुस्तान के एक नेता को भी पता नहीं था कि हम आजाद होने वाले आजादी बिल्कुल आकस्मिक घटना की तरह हमारी छाती पर सवार हो गई हम चौंक गए हम इतने गुलामी से ना चौके थे जितने हम आजादी से चौके, और हम गुलामी से इतनी परेशानी में न पड़े थे जितने 20 साल से हम आजादी में पड़ेंगे तो आप देखी नहीं ये आजादी बड़ी अजनबी है हमारे मन को यह हमारे मन की मांग नहीं ये हमारे चित्त की आकांक्षा नहीं आजाद होने के लिए भी बड़े असंतोष लोग चाहिए दूसरे महायुद्ध में मैंने सुना है जर्मनी ने तय किया था हॉलैंड पर हमला करने के लिए हॉलैंड गरीब देश है हमारे जैसा गरीब नहीं गरीबी से यह मतलब नहीं होता जैसे हम गरीब हैं पश्चिम में गरीबी का भी वही मतलब होता है जो हमारे यहां साधारणता अच्छे खाते पीते लोगों का होता है पश्चिम अमीर हॉलैंड अमीर देश नहीं है बहुत उसकी तकलीफ है कि उसके समुद्र का पानी ऊंचा है जमीन से और चारों तरफ मुल्क में दीवारें उठा के समुद्र के पानी को रोकना पड़ता है कि जमीन डूब ना जाए तो आधी ताकत देश की इसी में लग जाती और जब जर्मनी ने तय किया कि हॉलैंड पर हमला करेगा तो हॉलैंड तो मुसीबत में पड़ गया हॉलैंड को सोचना पड़ा उसके पास फौजें नहीं है जर्मनी से लड़ने के लायक हम क्या करेंगे क्या हम गुलाम हो जाए अगर हम होते तो हम कहते ये तो बहुत ही सु अवसर है इसको क्यों चूकते हो अपनी झंझट छोड़ो कोई दूसरा रिस्पांसिबिलिटी लेता है गुलामी में एक फायदा है अपनी कोई झंझट नहीं रहती दूसरे लोग झंझट करते वो फिक्र करते हैं हमारी झंझट नहीं रहती हमको चिंता भी नहीं करनी पड़ती गुलामी के बड़े मजे हैं गुलामी ऐसी बेमजा नहीं है तो नहीं तो दुनिया में कोई आदमी किधर तक गुलाम रहने को राजी न हो अगर गुलामी में कोई मजा ना हो गुलामी के भी बड़े मजे हैं स्वतंत्र होने में जिम्मेवारी बढ़ती दायित्व बढ़ता है स्वतंत्र होने में खतरे बढ़ते हैं स्वतंत्र होने में खुद से ही भूलें हो जाती गुलाम होने में न हमसे भूलें होती न खतरे होते मगर वो हालम के लोग बड़े गड़बड़ रहे होंगे उन्होंने कहा कि हम गुलाम नहीं होना है फिर क्या कर सकते हो गुलाम तो होना पड़ेगा क्योंकि ताकत दुश्मन के पास है तुम्हारे पास ताकत नहीं हाल के लोगों ने क्या निर्णय लिया पता है आपको हालम के लोगों ने निर्णय लिया कि जिस गांव पर जर्मनी का कब्जा कब्जा हो जाए उस गांव के लोग गांव की दीवाल तोड़ दें समुद्र को आ जाने दें डूब जाए और खत्म हो जायें खालैंड पूरा डूब जाएगा लेकिन गुलाम नहीं होगा खालैंड मर जाएगा लेकिन गुलाम नहीं होगा और इतिहास में कहने को एक बात तो रह जाएगी कि एक कोम मर गई लेकिन गुलाम होने को राजी नहीं हुई जो गुलाम नहीं होना चाहता मैं आपसे कहता हूं दुनिया में उसे कोई गुलाम नहीं कर सकता मार सकता है हत्या कर सकता है गुलाम नहीं कर सकता लेकिन हम गुलाम होने के लिए भीतर से तैयार हैं अब भी तैयार हैं अभी भी हम नए नए ढंग से गुलामी खोज सकते हैं। अगर चीन हम पर हमला करे तो हमारे मुल्क में लाखों लोग तैयार हो जाएंगे कि आ जाओ स्वागत के लिए हम तैयार हैं वो कम्युनिज्म के नाम से कहेंगे दूसरे नाम से कहेंगे भीतर गुलाम भारतीय बैठा हुआ है जो किसी की भी गुलामी स्वीकार कर सकता है वो जो भीतर हमारे गुलाम होने की वृत्ति है वो किसी की भी गुलामी में बड़ी राहत अनुभव करेगी वो कहेगी चलो झंझट छूटी अपनी मुसीबत मिटी अब तुम संभालो नहीं ये इतने दिन गुलाम रहना हमारे सोचने के गलत ढंग का परिणाम था इसमें न मुसलमानों का कसूर है न इसमें तुर्कों का कसूर है न हुओं का न अंग्रेजों का इसमें अगर कोई भी कसूरवार है तो हमारे सिवाय और कोई कसूरवार नहीं लेकिन हमारे नेता कहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं उन्होंने हमला कर दिया हम क्या करें बड़े मजे की बातें करते हैं किसी ने हमला कर दिया फिर कुछ करने को नहीं बचता हमारे नेता कहेंगे हमारी समाज तो बड़ी बहादुर है बड़े शेर हैं अभी देखा आपने चीन का हमला हुआ था हिंदुस्तान भर में शेर पैदा हो गए कविता करने लगे पूरा मुल्क एकदम कविता करने लगा कि हमको मच्छे हो हम हुए शेर हैं लेकिन कभी आपने सुना है कि सोए सेरों ने ये कहा हो कि हमको या कि सोए सेरों ने कविताएं की हों ये कभी सुना है और फिर वो सोए शेर कहां गए और उनकी कविताएं कहां गई उन कुछ पता नहीं वो चीन लाखों मील जमीन पे कब्जा किए बैठा है वो सब शेर खो गए वो सब कवि खो गए उनमें से कई पद्मश्री हो गए ना मालूम क्या क्या हो गया वो सब खत्म हो गए वो पता नहीं चला कि वो गए कहां सब शेर उतने शेर हमारे पास होते तो फिर क्या कहना था लेकिन कविता करने वाले शेर हमारे पास बहुत है कविता करने वाले मतलब कागज के शेर वो चीन ने जमीन दबा ली दिल्ली में एक बड़े नेता से बात कर रहा था मैंने कहा उस जमीन का क्या हुआ वो बड़े नेता बोले कि आप भी उसकी बात करते हैं वो जमीन बिल्कुल बेकार है वो किसी काम की नहीं उसमें ना कुछ पैदा होता ना कुछ होता बेकार जमीन उसके लिए क्या लड़ना झगड़ना ये हमारे नेता हैं ये हमारे अगुवा हैं, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं हमारा पूरा मानस चीजों को स्वीकार करने वाला है अस्वीकार करने वाला नहीं रिबेलियस माइंड नहीं है मुल्क के पास मुल्क के पास विद्रोही चित्त नहीं है संतोषी चित्त है संतोषी चित्त नहीं चाहिए विद्रोही चित्त चाहिए असंतुष्ट चित्त चाहिए एक असंतोष की जलती हुई आग चाहिए जिस आग में मुल्क का सब पुराना जल जाए सब पुराने न्यू गिर जाए सब पुराने चितरे जल जाए सब पुरानी बकवास जल जाए और चित नया हो सके देश नया हो सके और नए के स्वागत को तैयार हो सके ये हो सकता है इसके ही सूत्रों पर तीन दिन मुझे आपसे बात करनी है आज पहला सूत्र डिस्कंटेंट असंतोष प्रत्येक चीज से असंतोष जैसी वो है वैसी नहीं चाहिए उसमें बहुत कुछ फर्क किया जा सकता है उसे नया किया जा सकता है लेकिन हम कहेंगे हम कहेंगे चरखा चलाओ तकली तो फिर हो गई मुल्क में क्रांति बैलगाड़ी में यात्रा करो या और भी जो सज्जन है वो कहते हैं पैदल ही यात्रा करो पदयात्रा बैलगाड़ी पर रुके हैं हम और सारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई वे जेट प्लेनों पर पहुंच गए वे अंतरिक्ष यानों पर पहुंच गए और हम बैलगाड़ी पर रुके रोने की तबीयत होती है जो भी आदमी थोड़ा सोचता होगा रोने की तबियत होती है रास्ते से बैलगाड़ी निकलती है और छाती पीट लेने का मन होता है कि हम कहां हैं हम कहां खड़े रहेंगे बैलगाड़ियों को लेकर क्या होगा ये कैसे हम जीतेंगे इस जगत में कैसे हम खड़े होंगे नहीं लेकिन हमें कोई असंतोष नहीं है हम बैलगाड़ी से ही संतुष्ट हैं हम भागने के आदि ही हमें स्किपिस्ट थे कंफ्यूशियस ने एक घटना लिखी है लिखा है कि एक बार मैं पहाड़ पर गया वहां मैंने एक औरत को कब्र के ऊपर रोते हुए देखा मैंने उस औरत से पूछा कि तू क्यों रोती है क्या हो गया उसने कब्र बताई उसने कहा यह कब्र मेरा पति मेरे पति को शेर खा गया है उसके लिए रोती हूं तो कन्फ्यूस ने उस औरत से पूछा रहती कहां है पहाड़ पर उस स्त्री ने का मैं पहाड़ पर ही रहती हूँ पहले शेर मेरे बेटे को खा गया था वो पीछे कब्र बनी उसके पहले मेरे बाप को खा गया था वो और पीछे कब्र बनी है अब मेरे पति को खा गया है अब मैं अकेली बेची हूं लेकिन कन्फ्यूस ने कहा पागल तो नीचे जाकर बस्ती में चोरी रहती यहां पहाड़ पर क्यों रहती है उस स्त्री का बस्ती में बस्ती में रहना ठीक नहीं वहां राजा बहुत बुरा है उस राजा से बचने के लिए हम यहां संतोष से पहाड़ पर ही रहते कन्फ्यूसिस ने कहा कि राजा बुरा है तो राजा को बदलना चाहिए या कि गांव छोड़कर बाग के, के पहाड़ पर रहना चाहिए लेकिन उस औरत ने कहा कि हम यहीं संतुष्ट हैं वहां राजा बहुत बुरा है मैं कन्फ्यूस की घटना पड़ता था मैं सोचता था कंफ्यूशस कहीं मिल जाए मिलना बहुत मुश्किल है ढाई हजार साल पहले हो चुका लेकिन जिंदगी अनूठी है मिल भी सकता है कहीं मिल जाए तो उससे मैं कहूं कि वो औरत जो चीन में रहने लगी थी वहां जाके पहाड़ पर खोजबीन करो कहीं भारत की रहने वाली तो नहीं थी क्योंकि मुझे शक होता है वो औरत भारतीय होना चाहिए ये भारतीय मानस है ये कहता है जहां तकलीफ वहां से भाग जाओ कहीं छिप जाओ अगर घरग्रस्थी में दुख मालूम होता है तो घरग्रस्थी को बदलो मत संन्यासी हो जाओ अगर औरत के साथ तकलीफ मालूम होती है तो औरत और आदमी के बीच की व्यवस्था को मत बदलो औरत को छोड़कर भाग जाओ अगर बच्चे परेशान करते हैं तो बच्चों को छोड़ दो लेकिन बच्चों की जिंदगी को नया करने का जहां से परेशानी होती है उसको बदलने के लिए कुछ मत करो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पलायनवादी रूख भाग जाओ जिंदगी का सामना मत करो जिंदगी का सामना करना हो तो असंतुष्ट होने की क्षमता पात्रता और सांस चाहिए और मरना हो तो ठीक है संतोष बिल्कुल ठीक है लेकिन संतोष रखना है तो फिर सांस भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि सांस भी असंतुष्ट आदमी लेता है अगर आदमी बिल्कुल संतुष्ट हो जाए तो सांस भी क्यों लेगा क्या जरूरत सांस लेने की पानी पीने की क्या जरूरत भोजन करने की क्या जरूरत कुछ भी जरूरत नहीं है फिर या तो इतने संतुष्ट हो जाओ भारत से कहने का मन होता है कि बिल्कुल मर जाओ और या फिर छोड़ो इस संतोष को और जिंदगी की राह पकड़ो और जिंदगी को बदलने की हिम्मत जुटाओ ये हिम्मत जुटाई जा सकती है नए बेटों से नए बच्चों से आशा बांधी जा सकती है उनकी आंखों में हिम्मत की झलक मालूम पड़ती है लेकिन पुराने लोग उन्हें बिगाड़ने की इतनी कोशिश में लगे हैं कि बहुत डर है कि कहीं वो बिगाड़ न दे हिंदुस्तान में जवान आदमी पैदा नहीं हो पाता उसके पहले बूढ़े मिलकर उसको बूढ़ा बना देते आने वाले, आने वाले तीन दिनों में ये मुल्क कैसे जवान हो सके ये मुल्क कैसे विद्रोह सीख सके ये मुल्क कैसे क्रांति से गुजर सके उसके कुछ सूत्रों पर हम बात करेंगे आज तो पहले सूत्र पर मैंने बात की है संतोष को छोड़ दो